महाभारत आश्मेधिक पर्व तमो तमोध्याय चित्रांगदा का विलाप मूर्छा से जगने पर बभ्रुवाहन का शोकोद्गार और उलूपी के प्रयत्न से संजीवनी मणि के द्वारा अर्जुन का पुनः जीवित होना व सम्पा वाचन तथो बहुत भीरोप्य कमल क्षण ममोह दुख संतपतापात मही तले वैशं पायजी कहते हैं जन्मेजय तदनंतर स्वभाव वाली कमल चित्रांगरा पति वियोग दुख से संतप्त होकर बहुत विलाप हो गई और पृथ्वी पर गिर पड़ी संज्ञा देवी दिव्य बपुरधरा उम दृष्टेदम वाक्यम अप्रवी कुछ देर बाद होश में आने पर दिव्य रूप धारिणी देवी चित्रांगदा ने को सामने खड़ी देख इस प्रकार कहात्रेबाड़े उलो तो उलोपी देखो हम दोनों के स्वामी मारे जाकर रणभूमि में सो रहे हैं तुम्हारी प्रेरणा से ही मेरे बेटे ने समर विजय अर्जुन का वध किया है नन ताम धनम चा पतिव्रता यति पति स्थे निह रणे बहन तुम तो आर्य धर्म को जानने वाली और पतिव्रता हो तथापि तुम्हारी ही कर्तुस्ते ये तुम्हारी प्रति इस समय रणभूमि मरे पड़े हैं किंतु सर्वापराधो यदि तेज धनजय क्षम स्व जाचमा जीवस्व धनंजय किंतु यदि अपराधी हो तो भी आज क्षमा कर दो मैं तुमसे इनके प्राणों की भीख मांगती हूँ लोकता शुभे यदात युत्रे न अभरता रम नानुशोचसी आर्य शुभे तुम धर्म को जानने वाले और तीनों लोगों में विख्यात हो तो भी आज पुत्र से पति की हत्या कराकर तुम्हें शोक या पश्चाताप नहीं हो रहा है इसका क्या कारण है ना हम सोचाम हतम पंडग नंदिनी पतिमेव तो शोचामिथ्य मृदम कृतम ना कुमारी मेरा पुत्र भी मरा पड़ा है तो भी मैं उसके लिए शोक नहीं करती मुझे केवल पति के लिए शोक हो रहा है जिनका मेरे यहाँ इस तरह आतिथ्य सत्कार किया गया इतक्वा सावीं उलूपीं पंडगात्मजा भरताच यशस्वनी नागकन्या उलूपी देवी से ऐसा कहकर यशस्विनी चित्रांगदा उस समय पति के निकट गई और उन्हें संबोधित करके इस प्रकार विलाप करने लगी उत्तिष गुरु मुख्य सिय मुख्य मम प्रिय अयमस्व महाबाहो मे परमोक्षिता कुरराज के प्रियतम और मेरे प्राणाधार उठो महाबावो मैंने तुम्हारा यह घोड़ा छुड़वा दिया है ननुत्र विभो धर्मराजस्य धर्मराज से संज्ञम सोनू सहसे कि प्रभो तुम्हें तो महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ संबंधी अश्व के पीछे पीछे जाना है फिर यहाँ पृथ्वी पर कैसे सो रहे हो त्वी तो प्राणामुणाम कुरुनंदन सकस्मात्ण प्राण दोषाम प्राणाम संत्यप्त वानसी कुनंदन मेरे और कौरवों के प्राण तुम्हारे ही अधीन है तुम तो दूसरों के प्राण दाता हो तुमने स्वयं कैसे प्राण त्याग दिए उलूपी साधु पश्येम पतिम निपति भुवि पुत्रम चेम चमुत्साद्य घातवा न शोचथी इतना कहकर वह फिर उलूपी से बोली उलूपी ये पतिदेव भूतल पर पड़े हैं तुमने इन्हें तरह देख लो तुमने इस बेटे को उकसाकर स्वामी की हत्या कराई है क्या इसके लिए तुम्हें शोक नहीं होता कामम स्वपृथालो मृत्युवश लोहिताक्ष मृत्यु के भश में पड़ा हुआ मेरा जा बालक चाहे सदा के लिए भूमि पर सोता रह जाए किंतु निद्रा के स्वामी विजय पाने वाले अरुण अर्जुन अवश्य जीवित हो यही उत्तम है नापराधोस्ते सुभगे नारायण बहुभा प्रमदानाम भवत्य ऐसा महाते भूत बुद्धि सभके कोई पुरुष बहुत सी स्त्रियों को पत्नी बनाकर रखे तो उनके लिए यह अपराध या, या दोष की बात नहीं होती स्त्रियां यदि ऐसा करें अनेक पुरुषों से संबंध रखें तो यह उनके लिए अवश्य दोष या पाप की बात होती है अतः तुम्हारी बुद्धि ऐसी क्रूर नहीं होनी चाहिए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 पुत्रेणात पतिम यति जीवन तम दर्शय सद्य परित्यख्या जीवितम तुम्ही बेटे को लड़ाकर उसके द्वारा इन पतिदेव की हत्या करवाई है यह सब करके यदि आज तुम पुनः इन्हें जीवित करके न दिखा दोगे तो भी मैं प्राण त्याग दूंगी हम साहम दुखा देवी पुत्रपुत्र विनाव प्राशिष प्रेक्षं संशय देवी मैं पति और पुत्र दोनों से वंचित होकर दुख में डूब गई हूँ अतः अब यही तुम्हारे देखते देखते मैं आमरण उपवास करूंगी इसमें संशय नहीं है पंडगसुता चैत्रवाहि तथा प्राजपासी जनाधि नरेश्वर नागकन्या से ऐसा कहकर उसकी सौत चित्रवाहन कुमारी चित्रांगदा आमरण उपवास का संकल्प लेकर चुपचाप बैठ गई। गयी वाचन तथोविलो प्रष्टा भगवदी सं पुत्र मिक्षती वह सम्पान जी कहते हैं जन्मे जय तदनतर विलाप करके उसके विरत, उससे विरत हो चित्रांगदा अपने पति के दोनों चरण पकड़कर दीन भाव से बैठ गई और लंबी सांस खींच खींच कर अपने पुत्र की ओर भी देखने लगी तथा संज्ञा पुनर् स राजा बब्रुवाहन मातरम ताथा लोक्य रणभूमावथा ब्रभि थोड़ी देर में राजा बब्रुवाहन को पुनः चेत हुआ वह अपनी माता को रणभूमि में बैठी देख इस प्रकार विलाप करने लगा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 वरम् संख्ये निहंता संख्य प्रेक्ष संग्राम्य जिनका वध करना दूसरे के लिए नितांत कठिन है जो युद्ध में शत्रुओं का संहार करने वाले तथा संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ है उन्हें मेरे पिता अर्जुन को आज या मेरे ही हाथों मर कर पड़ा देख रही है अहोश्या झंडा विधीर ते चोरी छाती और विशाल भुजा वाले अपने पति को मारा गया देखकर भी जो मेरी माता चित्रांगदा देवी का दृढ़ हृदय विदिर्ण नहीं हो जाता है इसमें मैं यह मानता हूं कि अंतकाल आए बिना मृत मनुष्य का मरना बहुत कठिन है यत्रह न मे माता विप्रयुद्ये तेविता आह धिक कुर कांचनम भुवि अपम हत्य हम पुत्रेण पश्यत तभी तो इस संकट के समय भी मेरे और मेरी माता के प्राण नहीं निकलते हाय हाय मुझे धिक्कार है लोगों देख लो मुझ पुत्र के द्वारा मारे गए कुीर अर्जुन का सुनहरा कवच यहाँ पृथ्वी पर फेंका पड़ा है भो भोप्यत मे वीर पितर ब्राह्मणा भुवि शयानम वीरसैन हे मापुत्रेण पातिम हे ब्राह्मणो देखो मुझे पुत्र के द्वारा मार गिराए गए वीर पिता अर्जुन वीर वीरसैया पर सो रहे हैं ब्राह्मण कुर मुख्यशे मुक्ता है सारिण कामस्य काम से हरणिजया घोड़े के के पीछे पीछे चलने वाले जो जो ब्राह्मण लोग शांति शांति कर्म करने के लिए लिए नियुक्त हुए हैं, वे इनके लिए कौन सी करते थे? जो ये रणभूमि द्वारा मार डाले गए संतो चिप्राह प्राय चित पापस्या पितृहंतो ऋणाजी रही ब्राह्मणों में अत्यंत क्रूर पापी और सम्रांगण में पिता की हत्या करने वाला हूँ बताइए मेरे लिए अब यहाँ कौन सा प्रायश्चित है दुश्चरा द्वाद्वा पितृम्य वी ममेह सोने संस्य चरमण तिर कपाल चा शिव युजत पितामयी प्रायश्चितम आंदर आज पिता की हत्या करके मेरे लिए बारह वर्षों तक कठोर व्रत का पालन करना अत्यंत कठिन है मुझ क्रूर पितृघाती के लिए यहां यही प्रायश्चित है कि मैं इन्हीं के चमड़े से अपने शरीर को आच्छादित करके रहूं और अपने पिता के मस्तक एवं कपाल को धारण किए बारह वर्षों तक विचरता रहूं पिता का वध करके अब मेरे लिए दूसरा कोई प्रायश्चित नहीं है पश्य नागोत्तम सुते भरताम निहितमया कृतम प्रियम तेहत्य समर्जुनम नागराज कुमारी देखो युद्ध में मैंने तुम्हारे स्वामी का वध किया है संभव है आज सम्रांगण में इस तरह अर्जुन की हत्या करके मैंने तुम्हारा प्रिय कार्य किया हो सोहम अद्य ग्याम ए गतिम पित्रे निशेविताम न शक्नोम आत्मनात्मान अहम धारिय तुम शुभे परंतु शुभे अब मैं इस शरीर को धारण नहीं कर सकता आज मैं भी उस मार्ग पर जाऊंगा जहां मेरे पिताजी गए हैं सा्वयी मृत मातः तथा गांधी धनमि भव प्रीति मति देवी सत्यनात्मान महान माता देवी मेरे तथा गाँडीधारी अर्जुन के मर जाने पर तुम भली भांति प्रसन्न होना मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूं कि पिताजी के बिना मेरा जीवन असंभव है इतुक्त सतत राज दुःखशोक सामहत उपस्पृश्य महाराज दुखा वचनम अब्रवी महाराज ऐसा कहकर दुख और शोक से पीड़ित हुए राजा बब्रुवान ने आचमन किया और बड़े दुख से इस प्रकार कहा शृण्वंत सर्वभूताड़ी स्थावराड़ी चराणी च तम च मातर यथा सत्यमे भुज संसार के समस्त चराचर प्राणियों आप मेरी बात सुने नागराजकुमारी माता उलूपी तुम भी सुन लो मैं सच्ची बात बता रहा हूँ यदि नो ष्ठती जय पितामे दर सतमह अस्मिव रणेशर यदि मेरे पिता नरश्रेष्ठ अर्जुन आजीवित हो पुनः उठकर खड़े नहीं हो जाते तो मैं इस रणभूमि में ही उपवास करके अपने शरीर को सुखा डालूंगा नहीं बे पितरम दस्कृति विद्यते क्वचिन नरकम प्रतिपस्या बे ध्रुवम गुरुवतः अर्जित पिता की हत्या करके मेरे लिए कहीं कोई उद्धार का उपाय नहीं है गुरुजन अर्थात पिता के वध रूपी पाप से पीड़ित हो मैं निश्चय ही नरक में पढ़ूँगा वीरम ही क्षत्रियम हवा गो सत प्रमुच एम पितरम तो निहत्य एवं दुर्लभ अनस्कृति किसी एक वीर क्षत्रि का वध करके विजेता वीर स्वगोदान करने से उस पाप से छुटकारा पाता है परंतु पिता की हत्या करके इस प्रकार उस पाप से छुटकारा मिल जाए यह मेरे लिए सर्वथा दुर्लभ है ऐस यह को महातेजा पांडुपुत्रो धनंजय पिता च मम धर्म आत्मा तस् में निष्कृति कुत ये पांडुपुत्र धनंजय अद्वितीय वीर महान तेजस्वी धर्मात्मा तथा मेरे पिता थे इनका वध करके मैंने महान पाप किया है अब मेरा उद्धार कैसे हो सकता है इत मुक्त नृपते धनंजय सुतौ नृप उपस्प्याभव तुष्णिराजोपेतो महामति नरेश्वर ऐसा कहकर धनंजय कुमार परम बुद्धिमान राजा बभ्रुवान्न पुनः आचमन करके आमरण उपवास का व्रत लेकर चुपचाप बैठ गया वै समावाच प्रायोपविष्टे नृपतो मणिपूरे स्वरे तदा प्रतित शोक समिष्टे समात्रा मात्रा परम तप उलूपी चिंतया मतदा संजीवनमणि स चोपा ते सतदापन्ना परायण कहते हैं शत्रुओं को संताप देने वाले जन्मे पिता के शोक से संतप्त हुआ मणिपुर नरेश बभ्रूबाहन जब माता के साथ आमरण उपवास का व्रत लेकर बैठ गया तब उलूपी ने संजीवन मणि का स्मरण किया नागों के जीवन के आधारभूत व मणि उसके स्मरण करते ही वहां आ गई तम गृह गौरभ्य नागराजता मन प्रहलाद निम्वाचम सैनिकान तथा प्रभ गुरन उस मणि को लेकर नागराजकुमारी उल्पी सैनिकों के मन को आहलाद प्रदान करने वाली बात बोली उत्तिष्ट महाशुच पुत्र विष्णु स्याजिता अजे पुरुष तथा देवई वा सव बेटा उठो शोक न करो ये अर्जुन तुम्हारे द्वारा परास्त नहीं हुए हैं ये तो सभी मनुष्यों और इंद्र सहित सम्पूर्ण देवताओं के लिए भी अजय हैं मया तुम मोहिनी नाम अहम माजा संप्रदर्शिता प्रियाथम पुरेन्द्रिया पिछस्ते यशस्वीन यह तो मैने आज तुम्हारी यशस्वी पिता पुरुष प्रवर्धन का प्रिय करने के लिए मोहनी माया दिखलाई है जिज्ञासषे स प पुत्र से बल से तो कौरव संग्रामी युद्ध तो राजनाग परवीर तस्माद्धा माँ पाप महात्मन पुत्र संकेत हम प्रभो राजन तुम इसके पुत्र हो ये शूरवीरों का संहार करने वाले कुरुकुल तिलक अर्जुन संग्राम में जूझते हुए तुम जैसे बेटे का बल पराक्रम जानना चाहते थे बस इसीलिए मैंने तुम्हें युद्ध के लिए प्रेरित किया है सामर्थ्यशाली पुत्र तुम अपने में अड़ुमात्र पाप की भी आशंका न करो ऋषिष महानात्मा पुराण शाश्वतक्षर नयन थक्तो संग्राम जेत सक्रोपिपुत्रक ये महात्मा नर पुरातन ऋषिस्नातन एवं अविनाशी है बेटा युद्ध में इन्हें इंद्र भी नहीं जीत सकते मे अयम तोहृत विषापते मृतान्तागेन्द्र योजी वेतीरा ऐ नमस् रथिव चाप यभो तदा पार्थम सव दृष्टा पांडव प्रजानाथ मैं ये दिव्यमणि ले आई हूँ यह सदा युद्ध में मरे हुए नागराजों को जीवित किया करती है प्रभो तुम इसे लेकर अपने पिता की छाती पर रख दो फिर तुम पुत्र कुंती कुमार अर्जुन को जीवित हुआ देखोगे युक्त स्थापया तत्थी तता पार्थस्यामित सितुस्हा पाप कृ उलुप के ऐसा कहने पर निष्पाप कर्म करने वाले अमित तेजस्वी वाहन ने अपने पिता पार्थ की छाती पर स्नेहपूर्वक यह मढ़ि रख दी तस्ते तस मढ़ो वीरो जिष्णरुज्जीवतः प्रभु जीवित हो उठे तमोत्थितम महात्मा लब्ध संज मनस्वी समीक्ष पितरम स्वस्थम दे बभ्रवा अपने मनस्वे पिता महात्मा अर्जुन को सचेत एवं स्वस्थ होकर उठा हुआ देख बब्रूबाहन ने उनके चरणों में प्रणाम किया उद्धते पुरस्व्यालक्ष प्रभो दिव्या सुमन पुनः वृथे पाक शासन प्रभो पुरुषसिंह श्रीमान अर्जुन के पुनः पुनः उड़ जाने पर पाक शासन इंद्र ने उनके ऊपर दिव्य एवं पवित्र फूलों की वर्षा की अनाहता दुंदने साधु साधी चाकाशे बभूव सुमना मेघ मेके समान गंभीर ध्वनि करने वाली देह दुन्दु बिना बजाए ही भज और आकाश में साधुवाद की महान ध्वनि कूदने लगी उत्था च महाबाहू पर स्वस्थो बभ्रुवाह आड़िंग्य समाज घृतमृत माँ मा बाहू अर्जुन भली भांति स्वस्थ होकर उठे और बभ्रुवाहन को हृदय से लगाकर उसका मस्तक सूंघने लगे ददरचापी दूरे श्यारम शोकर्षिताम उलोप्याथ ठंतीम तथो पृक्षत धनंजय उससे थोड़ी ही दूर पर बभ्रुवाहन की शोका कुल माता चित्रांगदा उलूपी के साथ खड़ी थी अर्जुन ने जब उसे देखा तब भभ्रुवाहन से पूछा कि मृदम लक्ष्य ते सर्व शोक हर्षवत रणाज इम अमित्रग्न यथ जाना संत में ही शत्रुओं का संहार करने वाले वीर पुत्र यह सारा सम्रांगण शोक विस्मय और हर्ष से युक्त क्यों दिखाई देता है यदि जानते हो तो मुझे बताओ जनिच किमर्थम ते रणभूमि मुपा मुगता नागेन्द्र दुहिता तेय उड़ूपी किमहहा तुम्हारी माता किस लिए रणभूमि आई है तथा तो उस नागराज कन्या उपी का आगमन भी यहाँ किसलिए हुआ है नाम हम इदम युद्धम तवचना स्त्रीणा आगमने सेतुम अहम इच्छा मैं तो इतना ही जानता हूँ कि तुमने मेरे कहने से यह युद्ध किया है परंतु यहाँ स्त्रियों के आने का क्या कारण है यह मैं जानना चाहता हूँ तम वाच तथा पृष्ठों मधुपुर पति तथा रसा दिशा विद्वान्न उड़ोपी प्रक्षताम बिह पिता के इस प्रकार पूछने पर विद्वान बणिपूर्ण नरेश ने पिता के चरणों में सृज रखकर उन्हें प्रसन्न किया और कहा पिताजी यह वृत्तांत आप माता उलिपी से पूछे इस श्री महाभारत आशमेधि के परमढ़ी अनुगीता परमढ़ी अश्वानुसरणे अर्जुन प्रत्युजीवे अशीति तमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत आश्वेधि पर्व के अंतर्गत अनुगीता पर्व में अश्वानुसरण के प्रसंग में अर्जुन का पुनर्जीवन विषय और अध्याय पूरा हुआ